तो दर्शनों की संख्या कितनी है आस्तिक दर्शनों की छह है ना और इस बात का ध्यान रखना कि दर्शनों में पारस्परिक विरोध नहीं है सभी दर्शन शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं जैसे प्रमाण को समझने के लिए न्याय शास्त्र की अपेक्षा है है नीमता की अपेक्षा है ऐसे ही साधना की पद्धति को अंतरण साधना की पद्धति को ठीक ठीक समझने के लिए योग शास्त्र की अपेक्षा है कोई विरोध नहीं है जैसा कि आजकल पढ़ाया जाता है ये जो है ये न्याय शास्त्र अच्छा नहीं है योग शास्त्र अच्छा नहीं है ये अच्छा नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है ये सभी जो लोग कहते हैं सभी आधुनिक विचारधारा के लोग हैं सर्वज्ञ महर्षि कभी भी ऐसी विरोधी बातों को नहीं लिखते थे ध्यान रखना हाँ तो दर्शन देखेंगे कि योग सूत्रकार कौन है पतंजलि है योग सूत्रकार पतंजलि हैं और उस पर भाष्य का नाम है व्यास व्यास भाष्य। अब कौन है? दयानंद तो वेद को ही इस भाष्य का कर्ता मानते हैं यदि इस भाष्य के कर्ता वेद हैं, तब तो निश्चित है कि महाभाष्यकार पतंजलि से योग सूत्रकार पतंजलि भिन्न व्यक्ति हैं। और यदि महाभाष्यकार को ही योग सूत्र का प्रणेता माना जाए तब तो व्यास कोई दूसरे व्यक्ति हैं, है ना व्यास दूसरे व्यक्ति हैं, व्यास एक नहीं है से अष्टावशी अट्ठाइसवें व्यास हुए हैं पुराणों के अनुसार 28 व्यास हुए हैं। तो जो विस्तार करता है ना उसको क्या कहते हैं व्यास कहते हैं हाँ उपाधि है व्यास, है। हाँ, है व्यास। जिन जो व्यास नाम से जिनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि है उनका नाम है श्री कृष्ण द्विपायन है ना श्रीकृष्ण द्विपायन नाम है व्यास एक उपाधि है तो जैसे वेद एक ही था वेद नाम था तो वेदाभ्यास ने देखा कि आगे चलकर के लोग बहुत मंद मती वाले होंगे समग्र वेद का अध्ययन नहीं कर सकेंगे तो उसके चार भी भक्त कर दिया अब उन्होंने सोचा कि लोग ऐसे हैं कि एक वेद को भी पूर्ण अध्ययन नहीं कर सकेंगे तो उसका सौखा भी भक्त कर दिया उन्होंने और जो वेदों को ठीक ठीक नहीं समझ सकते हैं तो फिर महाभारत की रचना करती महाभारत में धर्म वर्ष का मुख्य सभी पुरुषार्थ हैं, श्रीमद् भागवत की रचना करनी ब्रह्म सूत्र की रचना करती तो मतलब क्या है कि सनातन वैदिक धर्म पर जितना उपकार वेद व्यास का है इतना किसी का नहीं है तभी कहते हैं व्यास उच्चिष्टम जगत सर्वम संपूर्ण जगत व्यास का उच्छिष्ट है कि जो कोई भी व्यक्ति कुछ कहता है व्यास जी ने सब पहले से ही कह दिया ऐसा माना जाता है तो अब यदि योग सूत्रकार महाभाष्यकार पतंजलि हैं तो व्यास कोई ये भिन्न व्यक्ति है और ऐसे ही एक परंपरा में जो पतंजलि को नमस्कार किया जाता है ऐसा कहकर कि इन्होंने तीन दोषों की निवृत्ति के लिए तीन का रचना की है तो वाग दोष मल दोष और मनोदोष दोष की निवृति के लिए व्याकरण महाभाष्य की रचना की और मनोदोष मन का दोष की निवृत्ति के लिए उन्होंने क्या किया व्यास व्यासभाष की रचना की है, और, की है। और क्या बताया मैंने काय दोष काय दोष की निवृति के लिए चरक संहिता की रचना की है चरक संहिता की रचना की है वो पतंजलि की ही रचना है वो है ना अब यह है कि उपदेशक कोई होता है कभी लेखक कोई होता है जैसे कि विष्णु पुराण है ना विष्णु पुराण का प्रवक्ता कौन है पराशर है नहीं नहीं, नहीं हाँ पराशर पराशर प्रवक्ता है और स्रोत और वो मतलब क्या है पराशर और मैत्रेय का संवाद है लेकिन लिपिबद्ध करने वाले कौन है वेद अभ्यास है तो ऐसे ही चरक संहिता जो है पतंजलिपि से मानी जाती है तो ऐसा है और महाभारत शांति पर्व में आता है हिरण गर्भ योगस्वक्ता कि गर्भ भगवान ही योग शास्त्र के वक्ता हैं ऐसा महाभारत के शांति पर्व में आता है और ऐसा ही योगी यागवल की स्मृति में भी है तो सृष्टि के आरंभ में भगवान योग शास्त्र का उपदेश करते हैं और तो पतंजलि क्या है उसको सूत्रबद्ध करने वाले हैं जो योग की विचारधाराएं हैं योग की जो विषय वस्तु है तो पतंजलि ने उसको क्या किया है सूत्रबद्ध सुंदर ढंग से सन्निवेश कर दिया है अब ये ध्यान रखना कि जितने सड़ दर्शनों के उपलब्ध भाष्यों में योग सूत्र का भाष्य सबसे प्राचीन है भले ही ये व्यास वेद न हो पर इसका भाष्य सभी भाष्यों से प्राचीन है और योग सूत्र के भाष्य के पश्चात में अन्य सभी भाष्यो में प्राचीन है न्याय दर्शन का वास्यान भाष्य न्याय दर्शन का वास्यान भाष्य भी ईसा पूर्व में ही लिखा गया है और उस वास्त्यान भाष्य में यह अभ्यास भाष्य है एक दो न्याय सूत्र के उत्सैन भाष्य में तीन भाष्य की पंक्तियां उद्धृत की गई हैं। तो इससे यह स्पष्ट इस सिद्ध है कि उपास्ट भाष्य से भी प्राचीन कौन है भाष्य है जब क्या हुआ बाद में चल करके के शास्त्री वैदिक ग्रंथों की अध्ययन की परंपरा शिथिल हो गई, पृक्रिया ग्रंथों का अधिक लेखन हुआ तब एक से ज्यादा दोषारोपण एक दूसरे में शुरू हो गया ये सात अच्छा नहीं ये अच्छा नहीं ऐसा नही तो ऐसा कुछ भी नहीं है सभी एक दूसरे के पूरक हैं और व्यास भाष्य है और व्यास भाष्य पर बहुत सी टीका है वाचस्पति मिश्र की तत्व वैसार जी है और विज्ञान भिक्षु की योग वार्षिक व्यास भाष्य पर दोनों की ही टीकाएं हैं है। और, है। और एक भास्पति टीका है व्यास भाष्य पर तो भास्वती टीकाकार स्वयं योगी हैं और सांख योग की परंपरा के अनुसार ही उन्होंने साधना करके साक्षात्कार किया अभी कस शताब्दी में ही हुए हैं और ये बंगाली थे ये भाष्वतीकार का नाम था स्वामी हरियरानंद आरण्य तो बिहार के गया जिला में रह करके ये साधना करते थे 40 वर्ष तक एक ही गुहा में रह करके इन्होंने गंभीर साधना की है मतलब तो योग की परंपरा से ही उन्होंने साधना करके तत्व का साक्षात्कार किया है उन्होंने भाष्वती टीका लिखी अभ्यास भाष्य की और बांग्ला में उन्होंने एक टीका लिखी थी ज्योतिषी और टीका का हिंदी अनुवाद डॉक्टर रामशंकर भट्टाचार्य कृत है और मोतीलाल बनारसी के यहाँ से हिंदी में प्रकाशित है वो और राम डॉक्टर रामशंकर भट्टाचार्य उनके शिष्य थे अभी कुछ ही वर्ष पहले मरे हैं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में अध्यापक थे और वो बहुत अच्छी तरीके से स्वां योग शास्त्र पढ़ाते थे लोगों को ध्यान करना भी सिखाते थे इन साइक्लोपीडिया क्या है आप फिलासफी में सांख योग सेक्शन का वो लेखक है बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत बड़े साधक भी थे इसमें साधना भी कराते थे वो लोगों को और वो हरिहरा नारायण के शिष्य थे तो मतलब क्या है जो सांक योग की परंपरा से जिसने साक्षात्कार किया है उस परंपरा से जिसने साधना की है उसका ही अधिक अधिकार इस शास्त्र पर होता है क्योंकि योग शास्त्र तो अनुभूति शास्त्र है ना ये तर्क वितर्क का शास्त्र नहीं है खंडन मंडल का अनुभूति का शास्त्र है आपने सुना होगा एक तमिलनाडु में एक हुए हैं सदा सुवेन्द्र ब्रह्मेन्द्र उन्होंने वाचस्पति की बहुत आलोचना की उन्होंने बहुत आलोचना की उन्होंने वाचस्पति मिश्र की वो ब्रह्मसूत्र वृत्ति भी उनकी है और वो तो नग्न रहते थे नग्न रहते थे वस्त्र धारण नहीं करते थे देहाध्यास उनको नहीं रहता था ऐसे ही चले जा रहे थे एक राजभवन की ओर पहुँच गए द्वारपाल ने मना किया वो उनकी वाईवृत्ती थी नहीं कौन सुनता है उधर ही चले गए द्वारपाल ने सोचा ये बहुत उड्डंड व्यक्ति है उसका काट दिया हाथ काट दिया तो हस्त छेदन होने पर भी वो उसी प्रकार चलते रहे जब उसी प्रकार चलते रहे तो फिर द्वारपाल ने सोचा वैसी देखो हमने इसका हाथ काट दिया लेकिन इसके मुख पर भी कोई बिकृति नहीं है कोई रोदन नहीं है कोई दुख नहीं है कोई कष्ट नहीं है ऐसा तो कभी नहीं होता जिसका हाथ कट जाए वो पहले जैसे चलता था वो आदमी भी उसी प्रकार चलता रहे कोई उसकी गति में परिवर्तन ना हो कोई महापुरुष होगा उसको दौड़ करके गया वो जो काटा था यहाँ से वो उधर ले गया तो उनका चिपक गया उनके चिपक अपने आप ठीक हो गया वो तो सोचा बड़े भारी योगी थे उन्होंने भी योग सुधाकर नाम से व्याख्या लिखी योग सूत्र की स्वयं उन्होंने वाचस्पति की बहुत आलोचना की है ये तो अनुभूति का विषय कोई विद्वानों का विषय नहीं इसमें भी कुछ सब कुछ लिखने का अधिकारी नहीं है तो अभी बहुत अभी ये इनकी व्याख्याएं विरुद्ध है हैं विज्ञान विच्छु और वाचस्वती मिश्र का बहुत जगह दोनों का विरोधा भाषा है ये कुछ कहता है उसके विरुद्ध ये कहता है और कहीं कहीं बता दिया जाएगा क्योंकि हमको तो व्यास व्यासभाष पढ़ाना है टीका है, नहीं पढ़ानी है ना व्यास भाषा पकने में परिपूर्ण है तो कहीं कहीं मतभेद दोनों का बता दिया जाएगा वैसे यह है कि विज्ञान भिक्षु तो योग परम्परा का है योग परम्परा का अवश्य है और ब्रह्म सूत्र पर भी व्याख्या है विज्ञानामृत भाष्य है इनका विज्ञान ऋतु का और आपने नाम सुना होगा एक भोज राज हुए है ना राजा भोज उनकी भी योग सूत्र पर वृत्ति है राजमाटन वृत्ति कहते हैं उसको अच्छी वृत्ति है सरस्वती कंठावर है, व्याकरण ग्रंथ उनका ही है बहुत बड़े योगी थे वो योग शास्त्र पर उन्होंने लिखा है और गीता प्रेस से एक योग सूत्र पर व्याख्या निकली है क्या नाम पातंज योग प्रदीप नाम से निकला है गीता फेस से ये भी अच्छी भी अच्छा है इसका जो लेखक है ना वो स्वयं योग की परंपरा से ही तत्व का साक्षात्कार किया है बहुत बड़े योगी थे इसमें सोम तीर्थ का चित्र दिया हुआ है उनका तो पूरा जीवन साधना में ही चला गया व्यवहार में कभी रहे नहीं उनके शिष्य ओमानंद तीर्थ ने लिखी है मौन थे एक घंटे मौन खोल करके उसको लिखा उन्होंने बाकी बड़े उच्च कोटि के साधक ये लोग थे इस योग की परम्परा के ये लोग है ये और ये जो चित्र दिया है ना ये भी बहुत बड़े योगी हैं हाँ मतलब ये बहुत बड़े योगी थे क्या नाम सियाराम बहुत बड़े योगी थे ये तो ये प्रदीप भी अच्छा है मतलब वो करने वाले जो है ये महापुरुषों का लिखा हुआ है तो अब देखेंगे अपना व्यास भाष्य आरंभ करते हैं तो वाचस्पति विद्वान तो है ही कहीं कहीं अच्छी व्याख्या अवश्य है उनकी उसमें संदेह नहीं है और तो तो तो तो तो तो तो तो उन्होंने क्या की कि अच्छी सांस वाचस्पति ने बहुत ज्यादा की है तो व्यासभाष से विपरीत भी, भी कर दिया है विद्युता के बल पर तो यह है आपका वैसे पुस्तक जो है सभी पुस्तकें अच्छी है भाष्पति का यह है इसमें इसमें भाष्पति व्यासभाष है भाष्पति है वाचस्पति मिश्र के हित्व का इशार भी है और विज्ञान भिक्षु का योग भी है इसमें और भास्वती कार्य की एक पीछे भी एक व्याख्या हुई है इसने योग कारि का पीछे भी एक दे रखी है ये देखेंगे तो, तो ये जो पतंजलि योग दर्शन है ये पतंजलि विरचित है और पतंजलि क्या है कि योग की विषय वस्तु को सूत्रबद्ध करने वाले हैं और इस पातंजल योग दर्शन में कितने चार पाद हैं समाधि पाद साधन पादा विभूति पादा और कैवल्य पादा ऐसे चार पाद हैं चार पाद में प्रथम पाद क्या है समाधि पाद हाँ तो प्रथम समाधि पाद है तथा समाधि पाद प्रथम और इसका प्रथम सूत्र है अथा योगा ुशासनम है अब इसका भाष्य देखेंगे अथ इतिम अधिकार्थ अर्थ योगानुशासनम इस सूत्र में आया हुआ, हुआ? अर्थ यह पद अधिकार अर्थ वाला है अधिकार्थ का क्या अर्थ हुआ अधिकार अर्थ वाला है अर्थ यह पद अधिकार अर्थ वाला है मतलब अर्थ इस पद का क्या अर्थ हुआ अधिकार योगानुशासनम का अर्थ है योग शास्त्र योगानुशासन का क्या है हाँ मतलब भी इसका अर्थ हुआ कि की अधिकृतम योगशास्त्रम की यहाँ से योगशास्त्र अधिकृत होता है अधिकृत होता है अर्थात अधिकृत होता है अधिकृता अर्थात आरब्धा की यहाँ से योग शास्त्र क्या होता है आरम्भ होता लटल कहना चाहिए आरब्धा भूतकाल है न कि यहाँ से योगशास्त्र शास्त्र होता है ना आरब्धा हाँ आरम्भ होता है वो क्या है वर्तमान समय पे वर्तमान लगाया है ना तो कह सकते हैं था एक इसी तरह से भूत के लिए भी सूचना है, है में वर्तमान समय पे वर्तमान वो वर्तमान के समीप भविष्य में विकल्प से वर्तमान होता है ना वर्तमान तो के समीप भूत ने भी ऐसा विकल्प से वर्तमान बताया है तो इसका अर्थ हो गया की योग शास्त्र अधिकृत होता है अथवा योग शास्त्र का आरम्भ होता है अधिकार का क्या अर्थ है यहाँ आरम्भ योग शास्त्र का आरम्भ किया जाता है ध्यान देंगे जो षठ दर्शन के सूत्र हैं उसमें न्याय दर्शन को छोड़ करके सभी दर्शनों का आरंभ अर्थ पथ से होता है अर्थातो तो धर्म जिज्ञासा पूर्व मीमांसा है अर्थातो तो ब्रह्म जिज्ञासा उत्तर में ईमानांसा है अथ त्रिवीत दुखा अत्यंत निवृति ही अथ त्रिवीत दुखा अथ त्रिवृत दुखा अत्यंत निवृत्ति ही इस प्रकार से जो है ना ये सूत्र का आरंभ होता है तो सांख्य सूत्र भी अथ से आरंभ हुआ है योग सूत्र भी अत से हुआ है और अथातो धर्मम व्याख्या श्याम अथातो धर्मम व्याख्या श्याम इस प्रकार वैसे सूत्र का आरम्भ होता है और प्रमाण में प्रयोजन से न्याय सूत्र आरम्भ होता है तो जब सूत्रों के आरम्भ का क्रम है, है क्या सबसे पहले अथ लिखना इसीलिए कुछ विद्वानों का मत है कि पाणनी अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है अर्थ शब्द ऐसा किसी का मत है और कुछ विद्वानों का कहना है अर्थ शब्दानुशासनम ये पाणनी सूत्र नहीं है ये क्या है महाभाष्यकार का वचन है तो महाभाष में अर्थ शब्दानुशासनम लिखा हुआ है कुछ कहते हैं वो महाभाष्यकार का है कुछ कहते हैं वो पाणनी का ही प्रथम सूत्र है इसमें मतभेद है तो देखेंगे यहाँ पर आप ये पाठ देखेंगे तो यहाँ पर अर्थ को जो है मंगल अर्थ का नहीं माना यहाँ पर है ना मंगल अर्थ का वाचक अर्थ आनन्तर अर्थ में भी आता है शंकराचार्य ने अथातो ब्रह्म जी की आशा को किस अर्थ में माना साधन चतुष्ट संपत्ति के अनंतर माना रामानुजाचार्य कर्म विचार के अनंतर में माना। अनंतर माना है। अच्छा अर्थब्द मंगलार्थक भी होता है ना ओंकार ब्रह्मणा पूरा कंठम लीत या तो तस्मान मांगलिकाउ भाँ मंगलार्थक नहीं माना गया बल्कि अधिकार्थक माना गया अवधिकार्थक होने पर भी इसकी जो है ना ये मंगल अर्थ यहाँ पर ध्वनित हो रहा है मंगल अर्थ अभिव्यक्त हो रहा है जैसे कि देखेंगे यदि कोई व्यक्ति यात्रा का आरंभ करता है तो वहाँ उदक पूर्ण घट यदि दिखाई दे तो क्या होता है मंगल है ना उदक पूर्ण घट जल से भरा हुआ घट सामने आ जाए तो मंगल होता है यद्य वो व्यक्ति अपने प्रयोजन निवृत्ति के लिए अपनी पिपाशा निवृत्ति के लिए वो लेकर के जा रहा है उदकपूर्ण घट को तो वो किसी के मंगल के लिए तो नहीं ले जा रहा है उसका प्रयोजन भिन्न है लेकिन फिर भी यदि किसी पथिक के समक्ष आता है तो मंगल हो जाता है वैसे भले ही ये अधिकार अर्थ में है लेकिन उदक ये मंगल अर्थ यहाँ पर अभिव्यक्त हो जाता है है ना मंगल अर्थ में न होने पर भी मंगल अर्थ पर हो जाता है ध्यान रखना तो अर्थ इतिम अधिकार्थ अत या शब्द अधिकार अर्थ वाला है या कहीं अत या शब्द अधिकार अर्थ में है तो क्या अर्थ हो जाएगा योगानुशासनम का क्या अर्थ है योग, योग शास्त्रास्त्र का योग शास्त्र अधिकृत होता है लगाइए योगानुशासनम शास्त्र अधिकृतम वेरितम योगानुशासनम शास्त्रम हम्म योगानुशासन नामक शास्त्र अनुशासन का अर्थ भी शास्त्र होता है ध्यान रखना अनुशासन का क्या अर्थ होता है हाँ योगानुशासन रूप शास्त्र योगानुशासनम शास्त्र तो शास्त्र कर्ज कर लेना योग शास्त्र करते क्या करेंगे की योगानुशासन नामक योग शास्त्र योगानुशासन नाम वाला योग शास्त्र को अधिकृत जानना चाहिए योगानुशासन नाम वाले योग शास्त्र को अधिकृत जानना चाहिए या योग शास्त्र का अधिकार जानना चाहिए ऐसा लग जाएगा योग शास्त्र का अधिकार जानना चाहिए और यहाँ पर योगा का क्या है समाधि युद्ध समाधि व युगिर दो धातु है ना तो युद्ध समाधु धातु से घय प्रत्यय करके क्या बनता है योगा भाव में घय करेंगे युद्ध क्या बताया युद समाधु धातु से भाव में घय प्रत्यय करने पर कर क्या बनता है योगा तो योगा का प्यार्थ होता है समाधि योग करते समाधि अब देखेंगे अब समाधि चित्त चित्त है ना तो समाधि को आगे बताते हैं क्या है सा चित्त धर्म सार्वभूमा चित्त लेंगे जो समाधि पूर्व में आया है ना और वो समाधि चित्त का सार्वर्म है चित्त का कैसा धर्म है चित्त का सार्वभौम धर्म मतलब सार्वभूमि सु चित्त की सभी भूमियों में होने वाला धर्म है भूमिकर्थ अवस्था चित्त की सभी अवस्थाओ में होने वाला धर्म कौन है समाधि तो समाधि किसका धर्म हुआ चित्त का समाधि धर्म हुआ चित्त का और चित्त की किन भूमियों में होने वाला सभी भूमियों में होने वाला क्या सह चित्त सार्व धर्म और वह समाधि चित्त की सभी भूमियों में होने वाला धर्म है चित्त की सभी अवस्थाओं में होने वाला धर्म है तो ध्यान देना तो धर्म सासे किसको लिया है हाँ समाधि किसका धर्म है चित्त का और कैसा धर्म है सार्वभम धर्म है तो चित्त की भूमिया बता रहे हैं चित्त की भूमि कौन कौन है तो बताते हैं क्षिप्तम मूडम्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमिया मूड विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध ये पांच चित्त की भूमियां हैं। चित्त की भूमियां कौन कौन हो गई क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध ये पांच चित्त की भूमिया है किसी ये लोगों के पास है ये योगवार्तिक व्याख्या है योगवार्तिक में थोड़ा सरलता से समझाया इनको है, है? तो योग वार्षिक में देख लो नहीं तो फिर लिखा दूंगा योगवार्तिक में देख लो जिसके बाद में लिख लेना जिसके पास योगवार्तिक वार्तिक नहीं हो तो थोड़ा सरलता से समझा दिया है योगवार्तिक वार्तिक व्याख्या ये पृष्ठ संख्या आठ देखेंगे आठ पृष्ठ संख्या ने वार्तिकम दिखा है नीचे तो वहाँ जो नीचे का अनुच्छेद है पैराग्राफ नीचे का है उसमें देखेंगे क्षिपतम मिला रजसा मत, रजोगुण के कारण विषयों में ही, रजोगुण रजसा है ना मतलब रजोगुण के कारण विषयों में ही वृत्ति वाली या विषयों में ही क्या कौन है रजोगुण के कारण विषयों में ही वर्तमान रहने वाली रजोगुण के कारण विषयों में ही विद्यमान रहने वाली चित्त की भूमि चित्त कही जाती है विषय एवं मतलब विषयों में ही विद्यमान रहने वाली विषयों में ही विद्यमान रहने वाली कौन हाँ एक मिनट ये किसकी भूमिया कही गयी थी चित्त की तो ऐसा लगाना रजोगुण के कारण विषयों में ही जिसकी वृत्ति रहती है किसकी चित्त की तो रजोगुण के कारण विषयों में ही जिसकी वृत्ति रहती है ऐसी वृत्ति वाले चित्त को कहेंगे छिप्ते ठीक है विषयों hmm, में वृत्ति क्यों रहती है mm. रजोगुण के कारण विषयों में ही जिसकी वृत्ति रहती है ऐसे वृत्ति वाले चित्त को कहते हैं छिप्ते हाँ विषयों में ही आकर्षण ज्यादा बना रहे तो समझना रजोगुण है अच्छा फिर ये क्या हो गयी आपकी चित्त की कौन सी भूमि क्षित चित्त भूमि चित्त हो गई ना पांच भूमियो के नाम बता सकते कौन कौन तो, तो इसका अनुवाद ऐसा करेंगे रजोगुण के कारण चित्त में ही रजोगुण के कारण विषयों में ही लगी रहने वाली चित्त की भूमि क्षिप्त है अनुवाद कैसे करेंगे रजोगुण के कारण विषयों में ही व्यावृत रहने वाली या विषयों में ही लगी रहने वाली चित्त की अवस्था रजोगुण के कारण विषयों में ही लगी रहने वाली चित्त की अवस्था को क्षिप्त भूमि कहते हैं रजोगुण के कारण विषयों में ही लगी रहने वाली चित्त की अवस्था को क्षिप्त भूमि कहते हैं ऐसा अनुवाद करना तो एक भूमि क्षिप्त हो गई दूसरी भूमि क्या है मूड मूड देखेंगे तमसा तमोगुण के कारण निद्रा आदि दोषो में ही लगी रहने वाली चित्त की अवस्था मूड भूमि है निद्रा आलस्य प्रमाद क्या होगा तमो गुण के कारण निद्रा आदि में ही लगी रहने वाली चित्ती अवस्था मूड भूमि है चित्ती अवस्था क्या है मूड भूमि है अब क्षिप्त मूड के बाद क्या आया है विक्षिप्त विक्षिप्त देखेंगे क्षिप्ता विशिष्टम विक्षिप्तम क्षिप्त से विशिष्ट है मतलब क्षिप्त की अपेक्षा ये सृष्ट क्षिप्त की अपेक्षा ये क्या है हाँ क्षिप्त से विशिष्ट है क्षिप्त की अपेक्षा ये उत्तम है से। तो इसको बताते हैं गुण की अधिकता के कारण समाधि को प्राप्त होने पर भी क्या सत्व गुण की अधिकता के कारण समाधि की समाधि को प्राप्त होने पर भी रजो मात्रिया की रजोगुण के लेस के कारण रजोगुण के लेस के कारण बीच बीच में तर में लगी रहने वाली विषयांतर में लगी रहने वाली चित्त की अवस्था क्या है विक्षिप्त भूमि है दोबारा देखेंगे व्याख्यान अब चल रहा है विक्षिप्त का व्याख्यान क्या है की सत्य गुण की अधिकता के कारण चित्त समाधि को प्राप्त होने पर भी सत्युगुण की अधिकता के कारण चित्त समाधि को प्राप्त होने पर भी रजोगुण के अंश के कारण बीच बीच में में बीच बीच में अन्य विषय में लगने वाली चित्त की अवस्था विक्षिप्त भूमि कही जाती है लग जाएगा रजोगुण का लेस है इसलिए बीच बीच में क्या है वो विषयों में जाएगा और समाधि भी होगी समाधि क्यों होगी सत् की अधिकता के कारण और बीच बीच में विषयों में मन जाएगा और क्षिप्त में क्या था विषय विषय में ही लगने वाली अवस्था और यह क्या है रजो मात्र अंतरांतरा बीच बीच में ये अंतर हो गया ना हाँ विषयों में ही लगी रहने वाली विषयों में ही लगने वाली चित्त की अवस्था विचिप्त भूमि कही जाती है अब क्या बचा आपका एकाग्र अच्छा तो एकाग्र देखेंगे एकाग्र एक का में बढ़िया समास किया है एकस्मिन एकस्मिन अग्रम एकाग्रम एक, एक इति एक अग्रम यकाग्रम तो एक अस्मिन से लेना है, एक अस्मिन विशेष एक विषय में ही अग्रम कर से सीखा एक विषय में ही सीखा है जिस चित्त दीप की चित्त अर्थ है दीप चित अर्थ दीप है हाँ जिस रूप दीप की एक विषय में ही सीखा है मतलब क्या है जिस चित्त रूप दीप की एक विषय में ही सीखा है या एक विषय में ही लगना है समझ लेना जिस चित्र रूप द्वीप का एक ही विषय में लगना है शिखा दीप की होती है ना, तो वो किसमें लगी हुई है एक विषय में कि एक चित्रूप क्या है कि जिस चित्रूपदीप की एक विषय में ही शिखा है या एक विषय में ही लगना है तो उस चित्त की अवस्था को क्या कहेंगे एकाग्रम क्या कहेंगे एकाग्रम अब पंचम कौन सी है निरुद्ध तो निरुद्ध का थोड़ा नीचे देखेंगे निरुद्धम चाह निरुद्ध सकल वृत्तिकम कि निरुद्ध हुई सकल वृत्तियों वाली जिसमें संपूर्ण वृत्तियों का निरुद्ध हो जाता है ये ध्यान देने अभी क्या चल रहा था एकाग्र mm -hmm. तो ध्यान देना एकाग्र जब एकाग्र भूमि में होती है संप्रज्ञात समाधि एकाग्र भूमि में होती है संप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञा समाधि में क्या होता है ढे आकार की वृत्ति होती है संप्रज्ञात समाधि में रज मतलब रजोगुण की वृत्ति नहीं रहती है तमोगुण की वृत्ति नहीं रहती है ध्यय की वृत्ति रहती है एक वृत्ति कैसी रहती है सात्व की वृत्ति होगी और कैसी होगी वो ध्यय के आकार की होगी और इसमें क्या है जो निरुद्ध अवस्था है ना उसमें वो वृत्ति भी नहीं रहेगी बात है की संप्रज्ञात समाधि जो एकाग्र भूमि में होती है तो संप्रज्ञात समाधि ज्ञान रूप है ज्ञानाग्नि सर्वकर्मा भत्म सात्ते अर्जुन की संप्रज्ञात समाधि एकाग्र भूमि में होती है और संप्रज्ञात समाधि ज्ञान रूप होती है तो उससे क्या होता है कि एक कर्म में राशि का धाव हो जाता है आत्म साक्षात्कार हो जाता है संप्रज्ञात समाधि से आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो क्या जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो साधक कृतकृत तो हो जाता है अब जब कृतकृत तो हो जाता है तो उसकी आगे कोई अपेक्षा नहीं रहती है इसलिए वो सात्विकी वृत्ति का भी निरोध कर देता है सात्विकी वृत्ति का भी हाँ तो वो किस अवस्था में जाकर होता है जो फिर निरुद्ध बोला है लोग सोचते हैं कि इसमें क्या योग शास्त्र नकारात्मक है इसमें ज्ञान नहीं है ये अनभिज्ञ लोगों का कहना है संप्रज्ञा समाजी ज्ञान रूप मानी गई है है ना योग शास्त्र अनभिज्ञ वही लोग कहते हैं इसमें तो वृत्तियों को रोकना है रोकना क्या है तो उसमें रोक करके सब तरफ से रोक करके ध्यय में चित्त को लगाना है और ध्या में तो ध्यय में तो चित्त को लगाने के लिए सब ओर से रोकना ही पड़ेगा है ना तो योग वृत्ति निरोधा जब आएगा ना तो व्यास में बताया है कि समाधि में जो है ना कि के आकार की वृत्ति को छोड़कर और सभी वृत्ति को रोकना है और असंप्रज्ञात में उसको भी रोकना है तो जब साक्षात्कार के बाद में उसकी भी आवश्यकता नहीं सात्व की वृत्ति की भी तो उसको रोक देता है तो भी ज्ञान रूप समाधि है समाधि कोई ऐसी जड़ समाधि योग दर्शन की नहीं है हठ जो जो एक हट योग वाले जड़ समाधि लगा सकते हैं पातंजल योग की समाधि जड़ समाधि नहीं है तो उसमें तो आत्म तत्व तो का स्फुर होता रहता है और योग के बिना किसी का काम नहीं चलता है है ना योग भक्ति वाले और ज्ञान मार्गी भक्ति मार्गी दोनों योग की उपेक्षा करते हैं ये अच्छी बात नहीं है।, है ना कारण के बिना कार्य होता नहीं है अब वेदांत में शंकर वेदांत में क्या है साधन चतुष्ट में समम आता है ना तो समम योग हो गया कि नहीं हो गया तो फिर कैसे हुआ शंकराचार्य ने जो परकाया परिवर्तन किया योग विद्या ही थी हालांकि परकाया प्रवेश का कोई भगवत प्राप्ति मुख्योग नहीं पर तो वो महान योगी थे उसे सिद्ध होता ही है और समम जो यो योग के अंग हैं, तो ये योगी तो हो नहीं संदम किसके अंग है अनुबंध चतुष्ट मतलब क्या है की साधन चतुष्ट सम्पन्न व्यक्ति वेदांत श्रमण का अधिकारी है तो साधन चतुष्ट में क्या आ गया समी तो हो गया यम नियम पूरा आ गया यम नियम पूरा आ गया अब जैसे कि मीरा है संत तुकाराम जी हैं, गुरु नानक हैं, जिनके जीवन में नहीं देखा गया कि आरंभ से योगाभ्यास किया है तो पूर्व जन्मों में सभी लोग करके आए थे है ना तो सबकी बहुत जरूरत है तो अब देखो यहाँ निरुद्धम क्या निरुद्ध क्या है निरुद्ध सकल वृत्तिकम की अवरुद्ध हुई सकल वृत्ति वाले चित्र की भूमि को क्या कहते हैं निरुद्ध और संस्कार मात्र शेष हम इसमें संस्कार मात्र शेष रहते हैं चित्त के संस्कार मात्र शेष रहते हैं और चित्त का भी निरोध हो जाता है और इसी ग्रंथ में सब ये विस्तार से आपको मिलेगा ठीक है अब ये सब विस्तार से इसी ग्रंथ में ये भी आपको मिलेगा आगे देखेंगे कह गया चित्त की सभी भूमियों में होने वाला धर्म है कौन समाधि और सभी भूमिया कौन है क्षिप्तम मूडम विक्षिप्तम एकाग्रम और निरुद्रम ये पांच चित्त की भूमिया हैं। तो ध्यान देने पा, पांच में जो समाधि होती है तो क्या सभी योग की कोटि में आती है सभी को योग माना जा सकता है क्या तो उस पर बताते हैं तत्व है उन पांचों में विक्षिप्त चेतसी कि विक्षिप्त चित्त में होने वाली विक्षिप्त चित्त में होने वाली कौन समाधि विक्षिप्त तो मतलब ये ऐसा समझ लेना की विक्षिप्त चेत कर लेना विक्षिप्त चित्त वाले विक्षिप चित्त वाली भूमि में ऐसा लगा लेना क्या कहेंगे दुख्षित दुख्षित वाली हाँ चित्ते वाली भूमि में विक्षेप के कारण उपसर्जन हुई समाधि या विक्षेप के कारण गौर हुई समाधि जब चित्त के विक्षिप्त होने पर यदि किसी की समाधि हो गयी समाधि का अर्थ एकाग्रता यदि कुछ एकाग्रता हो गयी अब चित्त तो विक्षिप्त ही है तो क्या है कि वो समाधि सदा रहेगी तो समाधि कैसी हो जाएगी कि चित्त में होने वाली विक्षेप के कारण भी समाधि या विक्षेप के कारण खंडित होने वाली समाधि के कारण भिखे. खंडित होने वाली समाधि लगाएंगे तत्कृत उन पांचों में विक्षिप चित्त में होने वाली समाधि या उन पांचों में विक्षिप्त चित्त में विक्षेप के कारण खंडित होने वाली जो समाधि है विक्षेप के कारण गौड़ जो समाधि है या खंडित होने वाली जो समाधि है वह योग पक्षे कक्षे योग की कोटि में नहीं आती है योग की कोटि में नहीं आती है ध्यान देंगे अभी पहले योगा समाधि आया है ना तो योगा समाधि तो ध्यान देने योग करते क्या है समाधि योग करते क्या है तो योग शास्त्र करते क्या है समाधि शास्त्र तो योग अर्थ समाधि है तो ध्यान देंगे की विचिप चित्त में होने वाली जो समाधि है वो योग उसको कहा जाएगा योग नहीं कहा जा सकता है ये ध्यान रखना विक्षिप चित्त में होने वाली समाधि को योग नहीं कहा जा सकता है अच्छा लग गया कि चित्त में होने वाली विक्षेप के कारण खंडित होने वाली समाधि योग की कोटि में नहीं आती है आगे देखेंगे और योग की कोटि में ये नहीं आएगी कौन आती है वो देखेंगे यस यह यह तू तू एकाग्र एकाग्र है, है यग्र युकाग्र यहां एग्र चेतसी कर्म करोति सह सर्वतम प्रदोत क्षण निधिंगे यू चेतसीग्रे चेतसी तू एकाग्र किंतु एग्रचित में होने वाली इसमें होने वाली एकाग्र चित एकाग्र चित्त यह चतुर्थ भूमि बताई है ना हाँ किंतु एकाग्र चित में होने वाली यह कर्थ है यह जो समाधि क्या लेना समाधि तू एक, आग्र, एक चेत किंतु एकाग्र चित्त में होने वाली जो समाधि सर्वोत्तम प्रद्योतिति प्रद्योदिति सर्वोत्तम अर्थम कर्थ है कि की परमार्थिका अर्थम से लेना यहाँ पर विषय या ध्यय और करते सत्य या परमार्थ वास्तविक कि किंतु एकाग्र में होने वाली सत्य एकाग्र में होने वाली यह जो समाधि परमार्थ परमार्थध्य का साक्षात्कार कराती है परमार्थ परमार्थधेय का साक्षात्कार कराती है प्रदोत अर्थ है साक्षात्कार प्रदोत्यति का क्या अर्थ है साक्षात्कार किंतु एकाग्र चित्त में होने वाली जो समाधि परमार्थ ध्यय का साक्षात्कार कराती है सदुतम करते है परमार्थम सत्यम की अवर्थम से लेना धेयम की परमार्थध्येय का साक्षात्कार कराती है लग जाएगी तुमकी किन्तु एकाग्र चित्त में होने वाली जो समाधि परमार्थध्येय का साक्षात्कार कराती है hmm. परमार्थध्येय का साक्षात्कार कौन कराती है एकाग्र चित्त में होने वाली तो समाधि साक्षात्कार करा देगी ये सीधी बात है समाधि में योग में साक्षात्कार में ये कहना फालतू बात है और ध्यान देना और क्या है छिणोट क्या क्लेशान क्या क्लेशान छोती और क्लेशों को छीण करती है क्लेश कौन है योग सूत्र में आएगा अविद्या अस्मिता रागत द्वेष और अविनिवेश तो ये क्या है कि इन क्लेशों को धीरे धीरे वो छीण करती है इन क्लेशों को क्या करती है वो क्षीण करती है ध्यान देंगे एकाग चित्त में होने वाली समाधि ज्ञान रूप है साक्षात्कार कराती है ना एकाग्र चित में होने वाली समाधि कैसी है हाँ वो ज्ञान रूप समाधि है वो संप्रज्ञात समाधि या ज्ञान रूप है चाहे क्लेसान क्षणोती और क्लेशों को क्षण करती है कर्म बंधनानी सती और कर्म बंधन को शिथिल करती है कर्म बंधन से लेना कर्म संस्कार की कर्म संस्कारों को शिथिल करती है कर्म संस्कारों को शिथिल करती है मतलब उनको क्या करती दग्ध बीज कर देती है जो बीज अग्नि से दग्ध हो जाते हैं वो अंकुरोत्पादन में समर्थ हो सकते हैं तो जो कर्म संस्कार क्या है कि दग्ध बीज हो जाते हैं तो आगे वो अपना फल दे पाएंगे हाँ पूर्ण पाप रूप क्यों? वो कोई भी फल मतलब तो कर्म संस्कार जो पूर्ण पाप रूप कर्म कर्म संस्कार हैं, वो अच्छी बुरी योनियों में जन्म रूप कोई भी फल नहीं दे सकते हैं तो कर्म बंदन को शिथिल करती है मतलब दग्ध बीज करती है कौन एकाग्र चित्त में होने वाली समाधि के सभी कार्य बताए जा रहे हैं निरोधम अभिमुख अभिमुखम करो निरोध को अभिमुख करती है मतलब समाधि को सामने लाती है क्या कहेंगे समाधि को सामने लाती है संप्रज्ञात समाधि के पश्चात असंप्रज्ञात समाधि होती है ये संप्रज्ञात वो असंप निरोधम का ख्याप्रज्ञात समाधि कि असंप्रज्ञात समाधि को सामने लाती है असंप्रज्ञात समाधि को सामने करती है तो असंप्रज्ञात समाधि होगी कि कैसे चित्त में निरुद्ध चित्त में अब उसके पहले जो एकाग्र चित्त में होने वाली समाधि है वो क्या है असंप्रज्ञात समाधि को सामने करती है या सामने लाती है साहस से लेना है वह समाधि कौन एकाग्र चित्त में होने वाली वह समाधि संप्रज्ञात योग इस नाम से कही जाती है किस नाम से कही जाती है हाँ संप्रज्ञात योग इस नाम से कही जाती है संप्रज्ञात योग जो है ना ये ज्ञान रूप है ध्यान रखना ज्ञानात्मक है कैसी है ये हाँ वो संप्रज्ञात योग इस नाम से कही जाती है समाधि अच्छा अब देखेंगे साचा सातरकानुगत वो देखेंगे जो संप्रज्ञात योग है ना उसके संप्रज्ञात योग के भेद है चाह सा सास लेना संप्रज्ञात योग या संप्रज्ञात समाधि और वह संप्रज्ञात योग वितुगत वितरकानुगत विचारानुगत आनंदानुगत और अस्मिता अनुगत इन भेदों वाला है भितरका नुगत, भितरका किसी उपदिष्टात प्रव श्यामा ऐसा आगे कथन करेंगे और वो संप्रज्ञात योग वितर्कानुगत विचारानुगत आनंदानुगत और अस्मिता इन चार वेदों वाला है ऐसा आगे कहेंगे है ना सर्वृत्ति निरोधे तू असंप्रज्ञाता समाधि तू सर्वृत्ति निरोधे किन्तु सभी वृत्तियों का निरोध होने पर असंप्रज्ञा समाधि होती है सभी वृत्तियों का निरोध होने पर क्या होती है और अब पहले किसको कहा गया तो इसमें कौन सी वृत्ति रहती है की वृत्तियों का निरोध होगा और ठीक है ये, ये क्या है साक्षात्कारात्मक है ये समाधि अच्छा ध्यान देंगे अर्थ योगानुशासनम तो योग का अर्थ क्या बताया भैया समाधि योग का अर्थ है समाधि <misterisation> तो योग का हो गया समाधि तो योग के अंग कितने आठ उसका अष्टम कौन है समाधि योग के योग का अर्थ समाधि है योग के आठ अंग अष्टमंग होगा समाधि तो समाधि अंगी भी है समाधि अंग भी है तो अंग समाधि अंगी समाधि दोनों एक होगी की भिन्न होगी भिन्न होगी जो अष्टमंग समाधि है वो तो वो क्या है वो तो इसका साधन बनेगी ना योग का या समाधि का साधन बनेगी तो भिन्न भिन्न हो जाएगा ना इस वास्तुन इसका पूरा पूरा ध्यान रखना लेकिन जो योग शास्त्र है ना तो यहाँ पर जो योग शास्त्र आरम्भ होता है तो योग शास्त्र जो आरंभ होता है तो ये अंगी योग मतलब समग्र योग शास्त्र आरम्भ होता है अथवा अथवा अंग का वर्णन किया जाएगा यहाँ अष्टम अंग का तो वर्णन नहीं किया जाएगा ना नहीं किया जाएगा हाँ ये भी बात का ध्यान रखना इसमें सर्दी में क्या, दिया है भी है जो है ना, क्या लिया है इसमें यहाँ देखना सा से क्या लिया है इसमें नहीं इसमें सर्दी में ध्यान ध्यान देना क्या लिया है इन्होंने हाँ सा हाँ देखो सातवें पेज पर दिया है चलो छोड़ो क्या करना है इन्होंने क्या किया है कि वो वो ऐसा अंग को ले रखा है वाचस्पति ने अंग को ले रखा है जो कि ठीक नहीं किया इन्होंने अपना तो ब्यास वास्तव पढ़ा रहे हैं इसलिए ब्यास भाषा निकलेंगे थोड़ा सा इसको वो एक व्यक्ति जो एक नाथ जी बासी का तो चाहिए योगः नाम समाधि अथ योगाशा अथिकाथ योगाशासन शास्त्र अेदित योग सच सात मूढ़ विषिप्तकाग्रीद्धम की चिंतभूम त्रिक्षिते चेतपोपति सधि योगपक्षी वर्त यस् एकाग्रे चेतूत अर्थ प्रदोत क्षीणो चलबंधना श्लथयतिरोधम योगः इति सज्ञा योग्याय वितर्गानुगतः विचारानुगतः आनन्दानुगतः अस्मितानुगतः इति उपरिष्टा प्रवेदय सर्वृत्ति समाधि हाँ, थोड़ा और देखो अच्छी तरह तैयार कीजिए नहीं लगे तो पूछ लेना है ना पंक्ति अच्छी तरह की कोई कोई पंक्तियाँ बहुत ज्यादा गंभीर हैं, आएंगे। लगाइए। तो इसमें क्या हुआ अथ योगानुशासन योग शास्त्र अधिकृत होता है अथवा योग शास्त्र आरम्भ होता है ऐसा सूत्र हो गया आगे क्या वास्तव लक्षण प्रवर्त से क्या है संप्रज्ञात असंप्रज्ञात योग और, योग। है? योग और तो तस्वीर मतलब दोनों प्रकार के योग के दोनों प्रकार के योग का लक्षण कहने की इच्छा से तस्व से लेना है द्विविध योग से।, से क्या लेना है दोनों प्रकार का योग कौन योग किस भूमि में होता है एकाग्र और निरुपदे। तो दो भूमियों में होने वाली समाधि योग की कोटी में आती है और पहले की तीन भूमियों में यदि कभी एकाग्रता हो जाए कभी कुछ समाधि हो जाए तो योग की कोटि में नहीं आती वही तो द्विविध योग का लक्षण कहने की इच्छा से अभी इदम सूत्रम प्रवर्तित या सूत्र विवृत्त होता है तो सूत्र देखेंगे तो योग का लक्षण बताते हैं चित्त हाँ की वृत्तियों का निरोध योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध क्या है योग है चित्त का मतलब है अंताकरण है ना और वृत्तियाँ सभी किसकी होती हैं अंताकरण की अंताकरण की वृक्ष आकार वृत्तियाँ को छोड़कर जागृत स्वप्न में हमेशा चलती ही रहती है कुछ ना कुछ योग शास्त्र अनुसार भी वृत्ति है यही योग, योग दर्शन का दूसरे शास्त्रों से बड़ा इस को भी है खूब सोते रहेंगे तो साधना क्या होगी साधना तो जब उसको भी रोक दो तो चित्त की वृत्ति को रोकना है तो निद्रा को भी प्रमाण विपरीय विकल्प निद्रा स्मृति ये सब वृत्ति है ना तो निद्रा को भी रोकने की बात आती है तभी जो साधना पूर्ण बनेगी अच्छा तो चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है तो संप्रज्ञा समाधि में ध्य आकार की वृत्ति होगी उसका निरोध नहीं होगा असंप्रज्ञात में उसका भी निरोध हो जाएगा अब भी ध्यान देंगे चित्त की वृत्तियों का निरोध है तो चित चित निरोधा का है ना चित्त वृत्ति निरोधा का है क्या यदि क्या योगस सर्वचित वृत्ति निरोधा कहते तब क्या है कि सभी चित्त वृत्तियों का निरोध किस में होता है असंप्रज्ञात यदि योगचित्त वृत्ति निरोधा ऐसा कहते तब तो केवल योग का ही ग्रहण होता पर तो तो सर्व नहीं लगाया है इसमें वृत्ति तो को छोड़ करके अन्य सभी वृत्तियोंकार की वृत्ति को छोड़ कर अन्य वृत्तियों का निरोध हो जाता है यही इसमें आया है वास्तव में सर्व शब्दा सर्व शब्दाग्रहणात संप्रज्ञा तो अपनी योग आख्यायते कि देखना सूत्र में जो है ना सर्व शब्द का ग्रहण नहीं किया है ना तो सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण न होने से सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण न होने से संप्रज्ञात समाधि भी योग है ऐसा कहा जाता है संप्रज्ञात समाधि भी योग है ऐसा कहा जाता है लग जाएगी पंक्ति सूत्र में सर्व शब्द का आ ग्रहण आते है ना सूत्र में सर्व का ग्रहण न होने से संप्रज्ञा समाधि भी योग है ऐसा कहा जाता है ऐसा कहा जाता है किसके द्वारा कहा जाता है किससे कहा जाता है सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण न होने से यह कहा जाता है सर्व शब्द का ग्रहण न होने से यह कहा जाता है शब्दता की अर्थता अर्थता कहा जाता है है ना शब्द तो ऐसा नहीं है ना एक मिनट सर्व शब्द का ग्रहण न होने से यह कहा जाता है क्या कहा जाता है कि संप्रज्ञात समाधि भी योग है शब्दता ही कहा जाएगा फिर क्योंकि वृत्ति निरोध है ना क्या है वृत्ति निरोध और संप्रज्ञात में भी वृत्ति निरोध है तो शब्दता ही कह दिया समझ लेना सर्व शब्द न कहने से शब्दता ही कह दिया है चित्त वृत्ति निरोधित्रतियों का निरोध तो संप्रज्ञात में भी है तो शब्दता ही देना आप यहाँ सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण न होने से यह कहा जाता है की संप्रज्ञात समाधि भी योग है अब चित्त जो है ना ये सब कुछ क्या है कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति का, का कार्य है आत्मा को छोड़कर सब त्रिगुणात्मिका प्रकृति का कार्य है इसलिए सब कैसा है त्रिगुणात्मक है चित्त भी कैसा है त्रिगुणात्मक है तो वही बताते हैं चित्तम ही प्रज्ञ प्रथ्याशील त्रिगुणम ही चित्तम मतलब चित्त कैसा है त्रिगुणम त्रिगुणम कर से त्रिगुणात्मकम चित्त है त्रिगुणात्मक अब ध्यान देना शत्रुगुण का स्वभाव क्या है प्रकाश करना रजोगुण का कार्य स्वभाव क्या है नहीं चित सतुगुण का कार्य क्या है प्रकाश रजोगुण का कार्य क्या है प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य क्या है निवृत्ति स्थिति तो वही वह बताते हैं प्रख्याकर्थ प्रकाश प्रकाश प्रवृत्ति और स्थिति स्वभाव होने के कारण शीलकर्थ स्वभाव प्रख्याशील प्रवृतिशीलत्वात और स्थितिशीलत्वात है ना प्रकाश स्वभाव होने के कारण चित्त को क्या कहेंगे सतुगुण वाला प्रकाश स्वभाव होने कारण चित्त को क्या कहेंगे और प्रवृत्ति स्वभाव होने के कारण और, और निवृत्ति होने कारण तो वही है तीनों के साथ लगाएंगे चित्त चित्त प्रकाश प्रवृत्ति और स्थिति स्वभाव वाला होने के कारण त्रिगुणात्मक है त्रिगुणात्मक है यहाँ पर ही एवं वर्त में ले लेंगे कि में लेंगे चित्ते प्रकाश प्रवृत्ति और स्थिति स्वभाव वाला होने के कारण त्रिगुणात्मक है अब इसी को बताते हैं चित्त को ही प्रख्या रूपम ही यहाँ प्रख्या क्या होगा प्रकाश हो जाएगा है प्रकाश हो जाएगा या तो प्रकाश ज्ञान एक ही है ना तो इस कार्य कर देंगे कि प्रकाश स्वभाव वाला या ज्ञान स्वभाव वाला ज्ञान स्वभाव वाला चित्त सत्व चित्त सत्व का अर्थ है कि सत्तुगुण की प्रधानता वाला चित्त चित्त सत्यम का क्या है सत्य गुण की प्रधानता वाला चित्त सत्य गुण की ये ये ज्ञान स्वभाव वाला ज्ञान करने के स्वभाव वाला या प्रकाश करने के स्वभाव वाला सत्य चित सत्तम का अर्थ क्या बोला मैंने सत्य गुण की प्रधानता वाला चित्त सत्य गुण की प्रधानता वाला चित्त कैसा है वो प्रकाश करने के स्वभाव वाला है ना प्रकाश करने के स्वभाव वाला तो की प्रधानता वाला चित्त रज और तम रज और तम से संश होकर रज और तम से संबद्ध होकर रज और तम से होकर मतलब जब रज और तम बढ़ जाएगा ना तो रज और तम से बढ़कर के रज और तम से संबद्ध होकर के ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती सांसारिक ऐश्वर्य तथा विषयों में प्रियता वाला होता है सांसारिक विषय सांसारिक ऐश्वर्य तथा शब्दादी विषयों में प्रियता वाला होता है सांसारिक ईश्वर और शब्दादी विषय में प्रीति होती है ये कर देना किसकी प्रीति होती है चित्त की दोबारा दे, देखना ही करते भी है प्रकाश करने के स्वभाव वाला सत्व गुण की प्रधानता वाला चित्त ही या प्रकाश करने के स्वभाव वाला चित्त सत्व ही चित्त सत्व ही रज और तम से संबद्ध होकर सांसारिक ऐश्वर्य और सबदादी विषयों में प्रीति करने वाला होता है ईश्वर से क्या लेना है सांसारिक ईश्वर और विषय से क्या लेना है सबदादी विषय सबदादी विषयों में प्रीति करने वाला होता है तो इसके द्वारा जो है ये क्षिप्त भूमि कही गई ध्यान रखना कौन सी भूमि क्षिप्त भूमि तो क्षिप्त भूमि होने पर क्या होता है की सांसारिक ईश्वर और विषयों में प्रीति होती है भाष्यकार ने यहाँ से क्षिप्त भूमि का वर्णन किया है इसका वर्णन है ये हाँ चित्त भूमि का अब यहाँ रज और तम से संबंध कहा है ना तो रज अधिक है तम कम है कि तम अधिक हो जाएगा तो निद्र हो जाएगी आलस हो जाएगा मूड भूमि हो जाएगी और तरय करते वह चित्त ही तरय से क्या लेना है वह चित्त ही इसके द्वारा मूड भूमि का जो वह निर्देश कर रहे हैं भारत वह चित्त ही तमसा उन विधम के तमोग से युक्त होने पर वह चित्त ही तमगुण तमोगुण से युक्त होने पर अधर्म अज्ञान अवैराग्य तथा और आकर्षित होता है उपगम भगवती का है यहाँ पर मग्न होता है या आकर्षित होता है तदेव करते वही चित्त तमोगुण से युक्त होने पर अधर्म अज्ञान अवैराग्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य की ओर आकर्षित होता है मतलब उसको धर्म में भी रुचि नहीं ज्ञान में भी रुचि नहीं वैराग्य में भी नहीं ऐश्वर्य में नहीं, नहीं तो ये क्या है कि चित्र की मूठ भूमि है ना जिसमें तुम गुण ज्यादा बढ़ता है ऐसा ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णा पूर्ण पूर्ण पूर्ण माय पूर्ण एक बजे समय है और पाठ आरम्भ होने से पांच मिनट पहले आ जाना अच्छा रहता है नहीं तो चाहिए के दो तीन दिन बाद और देंगे आपको हमें तो हो गया वो हूँ लिखना है है। इस तरह तो <्याँगे> <स्थारागे> <प्रहुंता देखे> <स्थारागे>